सिनेमा जिसे फिल्म के रूप में जाना जाता है आज सिनेमा हम भारतीयों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है बिना रंग वाले सिनेमा से लेकर कलरफुल सिनेमा तक सिनेमा सेल्यूलाइट पर लिखे जाने वाली साहित्य की आधुनिक विधा माना जाता है जिसमें साहित्य चित्र नृत्य और संगीत जैसी सभी विधायें आकर समाहित हो जाती है और इसी विधा ने एक कम प्रसिद्ध देवी को सार्वजनिक और प्रसिद्ध के शिखर पर पहुंचा दिया या फिर यह भी कह सकते हैं कि संतोषी माता ने ही इसे अपने प्रचार का माध्यम चुना तो आइए इसी प्रचार की राह में अब जानते हैं माता संतोषी की ऐतिहासिक फिल्म जय संतोषी माँ 1975 के बारे में साल 1975 को वैसे तो हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन के साल के ही तौर पर याद किया जाता है क्योंकि फिल्मों में शामिल लोगों को लग रहा था कि जंजीर से शुरू हुआ यह सिलसिला लंबा खींचेगा लेकिन तभी रिलीज हुई फिल्म जय संतोषी मां जिसने फिल्म पंडितों के सारे समीकरण ही बदल दिए कैसे आइए जानते हैं आगे मुंबई तब दादर के आगे बांद्रा और जुहू तक भी बमुश्किल ही आ पाया पाया था, और अंधेरी तक आने में तो तो लोग दस बार सोचते थे, लेकिन एक दिन लोगों ने देखा तो पाया कि बैलगाड़ियों की लंबी कतारें वसई विरार की तरफ से मध्य मुंबई में कल्याण और ठाणे की तरफ से आती ही जा रही हैं। लोगों को पता चला कि कोई फिल्म लगी है शहर में नाम है जय संतोषी माँ फिल्म ने पहले शो में कमाए थे छप्पन रुपये में इवनिंग शो शो की की कमाई रही और नाइट शो का कलेक्शन बमुश्किल सौ था। लेकिन सोमवार सुबह सुबह जो हलचल शुरू हुई, तो महीनों तक फिर जहां जहां जय संतोषी मां लगी थी वहां के सफाई करने वाले मालदार हो गए शो के बीच उछाली गई रेजगारियां बटोर बटोर कर ये उन दिनों की बात है जब जोधपुर में मंडोर के पास संतोषी माँ का एक मंदिर नया नया उभरा था तब लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई देवी हैं। खुद इस फिल्म में संतोषी माँ का किरदार करने वाली अभिनेत्री अनीता गुहा को भी नहीं पता था कि ऐसी कोई देवी भी हैं अनीता गुहा अपने एक इंटरव्यू में बताती है कि बांद्रा के उनके फ्लैट के सामने हालांकि किसी जमाने में लोगों का हजूम उमड़ता था उनके दर्शन करने के लिए उन्होंने तब बताया था कि कैसे लोग अपने बच्चे उनकी गोद में आशीर्वाद पाने के लिए डाल दिया करते थे फिल्म की कहानी सत्यवती नाम की एक महिला की है जिसको उसके ससुराल वाले बहुत कष्ट देते हैं और फिर संतोषी मां की कृपा से उसके जीवन में सब ठीक हो जाता है सत्यवती के पति बिरजू का रोल करने वाले यानी कि फिल्म के हीरो आशीष कुमार की माने तो उन्होंने ही इस फिल्म का आइडिया फिल्म के प्रोड्यूसर सतराम रोहरा को दिया था यहां एक बात साफ हो जाती है कि संतोषी माता की धूम उस जमाने भी थी। खैर, आशीष के बच्चे नहीं थे और तभी उनकी पत्नी ने संतोषी के 16 शुक्रवार व्रत रखने शुरू किए व्रत के बीच में ही आशीष की पत्नी गर्भवती हो गईं तो बाकी के व्रतों की कथाएं आशीष ने अपनी पत्नी को सुनाई और इस तरह देवी की कृपा से उनके घर पर एक बेटी का जन्म हुआ अपने घर में बिटिया के जन्म के बाद आशीष ने यह बात सतराम के गुरु और फाइनेंसर सरस्वती गंगाराम को सुनाई जिन्होंने फिल्म शुरू करने के लिए पचास हजार रुपए दिए थे बाद में फिल्म से उस समय के चर्चित फिल्म वितरक केदारनाथ अग्रवाल जुड़े और उन्होंने तब तक शूट हो चुकी फिल्म के अधिकार ग्यारह लाख रुपये एडवांस देकर खरीद लिए फिल्म कुल बारह लाख में बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर अब तक कमाए हैं करीब 25 करोड़ रुपए अलग बात है कि फिल्म के हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने के बाद भी ना इसके फिल्म के निर्माता सतराम रोहरा ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था जैसे तैसे फिल्म जय संतोषी मां बनी और लोगों को पसंद भी आई और फिर संतोषी माता फिल्म से निकलकर आमजन के घर तक पहुंच गई इस फिल्म के बाद मानो पूरे भारत में संतोषी माता के कई छोटे बड्डे मंदिर बनने की शुरुआत सी हो गई और इस तरह संतोषी माता आज पूरे भारत में पूजे जाने वाली एक देवी के रूप में जानी जाती है जिनका व्रत बद्दा ही फलदायी है हालांकि आज भी कुछ विद्वान संतोषी माता के अस्तित्व पर राजनीति करते हैं तो मित्रों अब इस चर्चा को यही विराम देते हैं जय संतोषी माँ